アレーカーナイトムハリタビアティークネヒーヘイケアメレペイトメイザラダルデヘイケアウガザラディカイエアプコハルカーボカーホーラハエアシャカルトムカハゲイティーンセンデルハリデネケバーディバザーメイ चार्ट और गोल गप्पे, तो शायद उसी की वजह से है। आजकल बाहर का खाना खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या तुम जापान से कुछ दवाइयाँ लाई हो? जी हाँ, जापान में मैं अक्सर ये दवा खाती हूँ। अच्छा तो लेकर देखिए आशा एक गिलास पानी ले आओ अभी लाई अगर फिर भी ठीक ना हो तो मैं आपको अस्पताल ले चलूँगी मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाऊँगी नमस्कार माउसी जी खुश रहो बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए कानाएं बीमार हैं अपनी कार से इन्हें अस्पताल ले चलो आशा मैं बिल्कुल ठीक हूँ